नमः परमात्में नम अथ अर्जुन उवाच संनर्योग येयतोरेक तन्मे ब्रूही सुनिश्चित संयास कर्मण कृष्ण पुनः योगम चंससी येयतो एकम तत्मे ब्रूही सुनिशित कृष्ण हे कृष्ण आप कर्म कर्मों के की के सन्यास की च और पुनः योगम कर्मयो की संसती प्रशंसा करते हैं इसलिए एक योग इन दोनों में से जो एकम एक में मेरे लिए सुनिश्चितम भली भांति निश्चित श्रेय कल्याणकारक साधन हो तक उसको ब्रूही कहिए श्री भगवान उच्यास कर्म योग निः श्रेय सकाऊस्तु कर्म संसा कर्म कर्म कर्म कर्म योगो सन्यास योग कर्मयोगो विशिष्य पर शब्दार्थ सन्यास कर्म, कर्म सन्यास च और कर्म कर्मयोग कर्मयोग ये उभो दोनों ही निश्रेय सक्रव परम कल्याण के करने वाले है तु परंतु उन दोनों में ही कर्म संसार कर्म संन्यास ऐसी कर्मयोग कर्मयोग साधन में सुगम होने से विशेष श्रेष्ठ है नित्य योना जेय स निन्यासी का निर्द्व हिहास्याो सुखम बंधक मुच्यसे अन्वय एवं शब्द महाबा हे अर्जुन यह जो पुरुष ना ना किसी से ऐसी द्वेष करता है और ना ना किसी की कांक्षा की आकांक्षा करता है सर वह कर्म योगी नित्य सन्यासी सदा सन्यासी ही यह समझने योग्य है क्योंकि निर्द्वंद राग द्व से रहित पुरुष सुखम सुख पूर्वक बंधात संसार बंधन से प्रमुच मुक्त हो जाता है साख्य योग पृथक बाला प्रवदी न पंडिता एकम क्या स्थित सम्यकते फलम परच्छेद सांख्य योग पृथक बाला प्रवदती न पंडिता एकम एक आशिता सम्यको विन्दती फलम अनवय शब्दार्थ सांख्य योगो संस और कर्म योग को बाला मूर्ख लोग पृथक पृथक पृथक फल देने वाले प्रवदती कहते हैं न न की पंडिता पंडित जन ही क्योंकि दोनों में ऐसी एकम एक में अपि भी सम्यक सम्यक प्रकार से अस्थित स्थित पुरुष उभ दो के फलम अलूप परमात्मा को बिंद प्राप्त होता है ख्य स्थनम तद्योगी गम्य से एकख्यम से योगेद्यप्य से अ गम्य से एकख्यम से इयम् शब्दार्थ ज्ञान योगियों द्वारा या जो स्थानम परम धाम प्राप्त प्राप्त किया जाता है योग है कर्म योगियों द्वारा अपी भी तक वही गम्य प्राप्त किया जाता है इसलिए यह जो पुरुष सांख्यम ज्ञान योगम कर्म योग को फल में एकम एक पश्य देखता है स वही यथार्थ पश्य देखता है सन्यासस्तु महाबाहो दुखमा योगत योग युक्त मुनिर्ब्रमा नची रेलाधि संन्यास महाबाहो दुखम आयोगत योग युक्त मुनि ब्रह्म नची अति शब्दा परंतु महाबाहो हे अर्जुन बिना कर्मयोग्य संयास तन्यास अर्थात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 हो जाता है योग विशुद्धात्मा तो विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा भूतान अभी तो न लिप्य पर छेद विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा भूतात्मा कुर न लिप्य से अन्वय एवं शब्दार्थ विजीतात्मा जिसका मन अपने वश में है जितेंद्रिय जो जितेंद्री एवं विशुद्ध आत्मा विशुद्ध अंत करण वाला है और सर्वभूतात्म भूतात्मा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है ऐसा योग कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी न लिप्यति लिप्त नहीं होता न कौमे की युक्त मन तत्वी पचन श्रृण्वन स्पृशन जिघ्रन असन पद स्वच्छेद नव किंचित करो युक्त मन तत्व पशन श्रृण्वन स्पृशन जीघ्रन असन गपन स्वसन प्रल्पन विसृजन गृहणन उन्मीशन निमीशनि इंद्रियांद्रिया वर्तन धारियन पदछेद प्रल्पन विसृजन गृहणन उनमें सन्निमेशन अभी इंद्रियाड़ी इंद्रिया वर्तनते अन्वय एवं शब्दार्थ तत्वीत तत्त्व तत्त को जानने वाला युक्त सांख्य योगी तो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 त्यागता हुआ गृहण ग्रहण करता हुआ तथा उनमिशन आँखों को खोलता और निमीशन मुदता हुआ इंद्रियाणी सब इंद्रिया इंद्रियार्थे अपने अपने अर्थों में वर्तनते बरत रही हैं किसी इस प्रकार समझकर समझ करसंदेह इति ऐसा मन माने की मैं इंचित भी न नहीं करूँगी करता हूँ ब्रह्म कर मारी संगम त्यक्वा करोटिया लिप्यते न स पापेना पद्म पत्र विवाद ब्रह्मी आधाय कर्माणी संगम त्यक्त करोतिया पद्म पत्र अम्भता अन्वय एवं शब्दार्थ यह जो पुरुष कर्माणी सब कर्मों को ब्रह्मी परमात्मा ने आधाय अर्पण करके और संगम आसक्ति को त्यवा त्याग कर कर्म करोति की करता है सह वह पुरुष अमृता जल से पद्म कमल के पत्ते की भांति पापेन पाप से न लिप्य से लिप्त नहीं होता कायेन मनता बुद्धिया मन सा बुद्धियांद्रियन कर्म कुरम त्यक्त आत्मशुद्ध अन्वय एवं शब्दार्थ योगी न कर्म योगी ममत्व बुद्धि रही केवल ही केवल इंद्रिय इंद्रिय मनता मन बुद्धया बुद्धि और कायन शरीर द्वारा अपी भी अंगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर आत्म शुद्ध ही अंतह की शुद्धि के लिए कर्म कर्म कुर करते हैं। कर्म युक्त कर्म फलम त्यक्त शांति अयुक्त काम कारेण फलेबध्येद युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आपनोति नैच्छि अयुक्त काम कारेण फले सकता अनवय एवं शब्दार्थ युक्त कर्म योगी कर्म फलम कर्मो के फल का त्यक्वा त्याग करके नए स्थिति भगवत प्राप्ति रूप शांति शांति को अपनों की प्राप्त होता है और अयुक्त सकाम पुरुष काम कामना की प्रेरणा से हल फल में सख्त आसक्त होकर निबध्य बनता है सर्व कर्माणी मनसा संयत सुखं फ्ते सुखम वशी नव द्वारे पूरे देव कुरियन परच्छेद सर्व कर्माणी मनसा आपसे सुखम वे पूरे देवन न न कार्यन अन्वय एवं शब्दार्थ वसी अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्योग का आचरण करने वाला देहि पुरुष न न कुर करता हुआ न, न कार्यन करवाता हुआ एव ही नौ द्वार नौ द्वारों वाले शरीर रूप पूरे घर में सर्वकर्माणी सब कर्मों को मनसा मन से संयस त्याग कर सुखम आनंद पूर्वक सचिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में आस्ते स्थित रहता है ना कर्तव न कर्माणी लोकस् सृजती प्रभु न कर्म फल सहयोगम स्वभाव तू प्रवती परच्छेद न कर्तव लोकस्य सृजती प्रभु न कर्म फल स योगम स्वभाव तू एवं शब्दार्थ प्रभु परमेश्वर लोकस्य मनुष्यों की न तो करतापन की न न कर्माणी कर्मो की और न कर्म कर्मफल संयोगम कर्म फल के सहयोग की, की त्रिजती रचना करते हैं तू भाव स्वभाव, स्वभाव प्रवर्त बरत रहा है न्यचि पापम अज्ञाने नीभु अज्ञान नृतम ज्ञान तेन मुहय परेद न आदत्ते कसि पापम नृत अज्ञान आवृत ज्ञान मोहयती जनता अन्वय एवं शब्द विभु सर्वव्यापी परमेश्वर भी न क्य किसी के पापं पाप कर्म को च और न किसी की सुप्रितम शुभ कर्म को एक ही आदत ग्रहण करता है किन्तु अज्ञानेन अज्ञान के द्वारा ज्ञानम ज्ञान आवृतम ढका हुआ है तेना उसी से जनता सब अज्ञानी मनुष्य मोहयंती मोहित हो रहे हैं ज्ञानम् आत्मनः आत्मनः आदित्यवत् आदित्यवत् अज्ञानम् अन्वय एवं शब्दार्थ। परंतु परन्तु जिनका तत्व अज्ञानम अज्ञान आत्मन परमात्मा की ज्ञानेन तत्व ज्ञान द्वारा नाशित नष्ट कर दिया गया है तेषा उनका वह ज्ञानम ज्ञान आदित्यवत सूर्य के सदृश तत्परम उस ंद घन परमात्मा को प्रकाशिय प्रकाशित कर देता है तद बुद्धि तदात्मन तत्परायणा तद ग्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धत कलम पर छेद तदु तदात्मन तन तत्परायणा तद गति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 ऐसे तत्परायणा तत्परायण पुरुष ज्ञान निर्धत कलमशाह ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को गंती प्राप्त तो होते है विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ति सुनीचिता सुनी चे पंडिताशिना अन्वय एवं शब्द पंडिता ज्ञानी जन विद्यान संपन्ने विद्या और विना युक्त ब्राह्मणे ब्राह्मण में चा गवी गौ हस्िनी हाथी कुत्ते कु और स्वपा के चांडाल में भी समर्शीन समदर्शी एवं ही होते हैं। ही है सरगो म्ये स्थित मन निर्दोषम ही सम्मी सेह तेह जिता सर्ग यम साम्ये स्थित मन निर्दोषम हि सम तस्मा ब्रह्मी से स्थिति अन्वय एवं शब्दाथ शाम जिनका मन मन साम्य समभाव में स्थितम स्थित है उनके द्वारा यह इस जीवित अवस्था में से ही सरगह सम्पूर्ण संसार जीत जीत लिया गया है ही क्योंकि ब्रह्म सचिदानंद घन परमात्मा निर्दोषम निर्दोष और समम सम है तस्मात इससे वे ब्रह्मी सचिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित स्थित है न प्रही चेत प्रियम प्राप्त नो द्विचे प्राप्त चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूड हो ब्रह्म विद ब्रमणि स्थित पदछेद न प्रहृष्येत प्रिय न उद्वेश असमूढ़्रम्हवि ब्रह्मी स्थित अनवय एवं शब्दाथ प्रिय प्रियो प्राप्य प्राप्त होकर न प्रहृष्येत हर्षित नहीं हो च और अप्रियम अप्री को प्राप्य प्राप्त होकर न उद्विजेत उद्विघन ना हो वह स्थिर बुद्धि स्थिर बुद्धि असमूढ़ संशय रहित ब्रह्मविद ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्मी सचिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एकी भाव से नित्य स्थित स्थिर है बाह्य स्पर से स्वशक्तात्मा विन्द्यत आत्म ही युखम सब्रम योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुद बाह्य स्पर से सुअक्तात्मा विन्दति विंदती आत्मनी युखम स ब्रह्म योग युक्ता सुखम अक्षयम अस्मृत अन्वय एवं शब्दार्थ बाह्य के विषयों में असक्तात्मा आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मनी आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक साम आनंद है उसको विंदती प्राप्त होता है तदनंतर सह वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा सचिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय अक्षय सुखम आनंद का अनुभव करता है ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख एवते आद्य अंत कौन नाते ते नुदम दे बुध पर छेद ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन्य एवं आद्यवंत कौन थे या थे थे ये जो ये इंद्री तथा संस्पर्शजा विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले भोगा, सब भोग हैं ते वे यद्यपि पुरुषों को सुखरुख भागते हैं, तो भी निदेह दुख योन एव दुख के ही हेतु है और आद्यंत आदि अंत वाले अर्थात अनित्य इसलिए कौनते हे अर्जुन बुध बुद्धिमान विवेकी पुरुष सेशु उनमें नहीं रमते रमता सक्नोति नही रमतेमता शक्नो यहां शरीर विमोक्षा काम क्रोधोद्भव वेगम स सक्नोति स सुखी नरह, यह पदछेद प्राक्षरीर शरीर विमोक्षराम क्रोधोद्भव वेगं सहयुक्त सह सुखी न रह शब्दार्थ यह जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर विमोक्षार शरीर का नाश होने से प्राप्त पहले पहले केव ही काम क्रोधोद्भव काम क्रोध ऐसी उत्पन्न होने वाले वेगम वेग को सोम सहन करने में शक्नोती समर्थ हो जाता है स वही नर पुरुष युक्त योगी है सह वही सुखी सुखी है सुखोतरा राम तथा ज्योति रेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत छति पदछेद यह अंत सुख अंतर रातर ज्योति योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूत अधिगछति अनव एवं शब्दार्थ एव निश्चय करके अंत सुख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 योगी सांख्य योगी ब्रह्म निर्वाण शांत ब्रह्म को हरिगछता है लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋतः कर्म शान्न दर्वभूत ही देताेद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 ब्रह्मनिर्वाणम ब्रह्मनिर्वाणम वर्तते वर्तते अन्वय कं शब्दार्थ काम क्रोध वियुक्ता काम क्रोध से रहित यत चेत जीते हुए चित्त वाले विदितात्म नाम पर परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए यती यानी पुरुषों के लिए अभीतः सब ओर से ब्रह्म निर्वाण शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण कृत्वा चैवान समो इस कृत्वा समो कृत्वा स्पर्शान बह्यन चक्षु तरे भ्रो प्राणापान सामस्ताभ्यिण य मनोबुद्धिर्मोक्ष पाराण विगतेछा भय क्रोधो सदा मुक्त सर छेद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष पायण विचा भय क्रोध यह सदा मुक्त एवं अनवय एवं शब्दार्थ बाह्यन बाहर के स्पर्शान विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ वही बाहर एवं ही कृत् निकाल कर और चक्ष नेत्रो की दृष्टि को भ्रुवो भ्रिकुटी के अंतरे बीच में स्थित करके तथा नासाभ्यंतर चारिणों नाशिका में विचरने वाले प्राणापानों प्राण और अपान वायु को समो सम्रिय मनोबुद्धि जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा यह जो मोक्ष पायण मोक्ष पायण मुनि मुनि परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला विगते भय क्रोधा इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है सह सदा सदा मुक्त मुक्त एव, ही है। भोक्तालोक महेश्वर सुहृदूता शांति मृ्छति पर छिद भोक्तारम् भोक्ताज्ञ तपता महेश्वरम सुहृदूता ज्ञावा अनु शब्द मोजको यज्ञ तपताज्ञ और सपो का भोक्तारम् भोगने वाला सर्वलोक महेश्वरम संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा सर्वभूतान संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहदम सुहित अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा ज्ञातवा तत्त्व से जानकर कर शांति शांति को रिच्छति प्राप्त होता है सदीति श्रीमद्भगवद्गी उपनिष्त्सु ब्रह्म विद्या शास्त्रेषाजुन संवाद कर्मसन्यासीनाम पंचम